देवी भागवत नवम स्कंध भगवान के मुखारविंद से भक्तों के महत्व और लक्षणों का विशद वर्णन जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं मुनि मुनिमिमात्र जिनकी जीविका का साधन है जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव-गांव घूम भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है एवं जो बैलों को जोतते हैं ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श उन्हें भी पवित्र कर देते हैं विश्वासघाती मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाले तथा धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापात की व्यक्ति तक पवित्र हो सकता है सुंदरी पिता माता स्त्री छोटा भाई पुत्र पुत्री बहन गुरुकुल नेत्रहीन बांधव और सासुर जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता उसे महान पात की कहते हैं किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है घोर पाद के मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं श्री महालक्ष्मी ने कहा भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बतलाइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्ति हीन अत्यंत अहंकारी अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले ध्रत सठ एवं साधु निंदक अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है जिनके चरणों की धूल से तथा चरणोदक से पृथ्वी का कलमश दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग लालायित रहते हैं क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है जल में तीर्थ तीर्थ नहीं है और न में एवं प्रस्तर में देवता ही देवता है क्योंकि वे समयानुसार ही आश्रित जनों को पवित्र करते हैं अहो साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए जिसके प्रभाव से तुरंत पवित्रता प्राप्त हो जाती है न यमयानी तीर्था न देवा मृक्षलामया ते पुन्यपि काल विष्णुभक्ता क्षणादहो सूद जी कहते हैं सौलभ महालक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्रीहरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया फिर वे अत्यंत गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए श्री भगवान बोले लक्ष्मी भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छिपे हुए हैं इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने सुख देने तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने की समुचित शक्ति है ये तत्व स्वरूप लक्षण परम गोप्य है दुष्ट व्यक्तियों के समाज में इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए तुम स्वरूपा एवं मुझे प्राणों के समान प्रिय हो अतः तुमसे कहता हूँ सुनो जिसको सदगुरु के मुख से विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मंत्रा है उसी को वेद पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के सौ पुरुष चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं यदि उन पूर्वजों में से किन्हीं का कहीं जन्म हो गया है तो उन्होंने जिन योनी में जन्म पाया है वहीं उनमें जीवन मुक्तता आ जाती है और अनुसार वे परमधाम में चले जाते हैं मुझमें भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है उसकी वृत्ति ही मेरे गुण का अनुसरण करने लगती है वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है, मेरा सदाणी गर आते और वह अपनी शुद्धि खो बता है मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख चार प्रकार की सालोक्यादि मुक्ति ब्रह्मा का पद अथवा कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता एवं मनु की उपाधि तथा स्वर्ग के राज्य का सुख ये सभी परम मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता न वाचंती सुखम मुक्तिम थालोक्यादि चतुष्ट ब्रह्म अमरत्व वा शीव च च च च इंद्र मनुत्व ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्यों को गाकर आनंद से विफल हो जाते हैं वे भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धराधाम पर पधारते हैं